अलग अलग व्यक्तियों से आपकी बात कराते हैं और कुछ खास लोगों से आपकी बात कराते हैं ताकि आपको संसार में जो कुछ अच्छी बातें हो रही हैं वो आप तक पहुंचे। तो आइए आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ हैं नितिन डोसा जी जो खास वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं तो आज उनका स्वागत करते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और उनसे आपकी बातें भी होंगी और कुछ सवाल भी हम उनसे पूछेंगे तो आप सभी की तरफ से नितिन जी का बहुत बहुत स्वागत है आ, नितिन जी हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम है नितिन मिश्रा वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन में है और ये एसोसिएशनली वेस्टर्न इंडिया में है मुंबई पुणे गोवा नागपुर गुजरात में है और आ, हम मेन रोड सेफ्टी के ऊपर कर रहे हैं और हमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मान्यता है और हम लोग गुजरात में तो लाइसेंस हमारे प्रदेश प्रदेश को जी खास ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में काम करते हैं और लाइसेंसिंग का भी आप काम करते हैं तो एक और बात मैं पूछना चाहूंगा कि वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन कैसे काम करती है उसके बारे में आपकी विचारी ओ है जो उन्नीस सौ में रजिस्टर किया था हम आर रिलेटेड वर्क करते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं हमारे उधर ये होता है और ये नंबर लोग तो को हेल्प करते हैं उनको लीगल एडवाइस भी मिलती है अगर जो कोई भी मोटर रिलेटेड एक्सीडेंट हुआ या कोई भी जो कार है, तो हम उनको मैनुफेक्चर लेवल में आगे काम करते हैं उनका आगे कोई प्रॉब्लम देता है सॉल्व करते हैं जी नितिन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ऑटोमोबाइल ये एसोसिएशन काम करता है उसके बारे में आपने बताया है और नेशनल और इंटरनेशनल लाइसेंस दोनों भी आप ड्राइविंग कार के लिए ख़ास उनको देते हैं तो आइए एक और बात पूछना चाहूँगा क्योंकि आपका जो संबंध है व्हीकल के साथ हमेशा रहता है रोड के साथ आप जुड़े हुए रहते हैं तो वर्तमान समय में जो रोड ट्रैफिक की क्या पोजिशन है और उसे फ्यूचर में कैसे देखते हैं आप उसके बारे में बताइए मुंबई का ही तो रोज चार सौ गाड़ियाँ एड हो रही है नई गाड़ी आ रही है चार सौ प्लस दो सौ तो गाड़ी तो में न्यू बाम्बे में से तो है तो एवरेज की गाड़ी और बॉबे में कोई रोड वाइडनिंग का या कोई चांस अभी नहीं तो सिचुएशन पास चाल बाद ऐसा होगा और जैसे कि वर्तमान समय की जो परिस्थिति है और मुंबई की बात आपने बताई है और इसके साथ ही एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आजकल जो भी मेगा सिटीज़ हैं वहाँ पर इस तरह की बातें होती हैं और इन फ्यूचर इसमें किस तरह से बदलाव होगा उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले अभी लेते छोटा सा ब्रेक नितिन जी आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में फिल्मी दुनिया से आपका ताल्लुकात भी होगा और कुछ अच्छे गीत भी आप सुनते होंगे संगीत के प्रेमी भी होंगे ऐसा मैं समझता हूँ तो कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में एक लाइन बताइए कोई गीत मेरे को याद नहीं है तो भजन का बहुत शौक है अच्छा तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नितिन साहब ने कहा कि वैसे ज्यादा शौकीन नहीं है लेकिन भजन काफी अच्छा सुनते हैं आप सुना हैं रेडियो माधवन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो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 नमस्कार दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ मुंबई से नितिन जी जुड़े हुए हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं जैसे कि कार लाइसनिंग का नेशनल और इंटरनेशनल लाइसेंस वो देते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस और साथ ही साथ रोड ट्रैफिक की बात भी उन्होंने बहुत ही अच्छी बताई है और इसके साथ मैं कहूँगा नितिन जी आपका इस फील्ड में आना कैसे हुआ क्योंकि दुनिया में बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन हैं और फिर आपका इस प्रोफेशन में आने का क्या लकीलिया है या फिर आपने सोच के प्लानिंग के तहत आप इस करियर के अंदर एंट्री किया ये मेरा ऑनरे जॉब है और ऐसा है कि इंडिया में आज एक लाख और चालीस हज़ार रोड एक्सीडेंट डेथ्स रहे हैं जो ऐसा कभी वॉर में भी नहीं हो रहा है तो हर साल एक लाख चालीस हज़ार आदमी का जान रोड एक्सीडेंट में जाना वो कोई छोटी चीज नहीं है तो हम लोग ने विचार किया कि इसके लिए कुछ भी करना चाहिए तो हमारे उधर जो अभी ड्राइवर ट्रेनिंग होती है तो हम हर साल में तीस ड्राइवर ट्रेन करते हैं और वो ड्राइवर हमारे हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं और उनको हम पूरा सीट जुटाते हैं वो वजह से खुद को तो देख हम बोल सकते हैं कि वन परसेंट हमारा कंट्रीब्यूशन इसमें हो सकता है तो ये कि कैसा था कि खुद की लाइफ में एक चीज़ करने का है उसके बदले हमने इसको ऑफ किया कि चलो तो ध्यान बचाए जो है आज करियर के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं इस फील्ड में जाए इस फील्ड में जाए क्या आप जब युवा थे और अपने बारे में अपने करियर के बारे में क्या सोच रखा था मेरा करियर है कि आई एम इन टू बिजनेस मेरा एग्रोकेमिकल और इंश्योरेंस का बिजनेस है फॉर्म ऊपर है वो मैं जो के बाद उधर जाता हूँ मेरी ऑफिस में और दो तीन घंटा सुबह उधर ये रोड के लिए देता हूँ और सभी ने तो नया प्रोजेक्ट चालू किया है जो तो स्वयं से हम लेके आते हैं नितिन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप काम करते हैं और सोशल एक्टिविटीज में भी आप ध्यान दे रहे हैं और वहां आसपास के महिलाओं को गांव से लेकर आते हैं उनको सिखाते हैं उनको भी एक कार्य करने की क्षमता उनकी बढ़ाते हैं और उनको काम देते हैं तो ये अच्छी बात है मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगा की हमारे दोस्त इस वक्त दो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी इस तरह का अगर वो कार्य करते हैं सोशल वर्क लोगों को काम देने का तो ये बहुत ही अच्छी बात है तो आइए आगे बढ़ते हैं और नितिन जी हमारे साथ हैं उनसे बातें हो रही हैं और जैसे कि हम लोग बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की तो ग्लोबल वार्मिंग को या पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है इसके ऊपर आपके विचार।, विचार में तो क्या है तो होने वाला ही है ये तकलीफ तो दी नहीं नहीं अब बातें तो हमें भी सब सामने नजर आता है आ, लेकिन नितिन जी क्या कर सकते हैं हम लोग एज ए इंडिविजुअल हम लोग अगर ग्लोबल वार्मिंग को या पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं पोल्यूशन के लिए तो आप दिख रहे हैं कि दिल्ली में दे क्या हो रहा है अभी वो बोलते हैं कि हरियाणा से वो ड्रग्स आती है तो हरियाणा में ड्रग बंद कर अगर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर जो कुछ नहीं कर पाती है तो हमारा आप क्या करेंगे उसका कोई पॉल्यूशन नहीं हम नहीं बोलते गाड़ी बंद करो नहीं। नहीं। नहीं। पर नहीं नहीं। आपके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है आपके पास मेट्रो नहीं है आपने कोई इलेक्ट्रिक कार इलेक्ट्रिक जो नहीं आई है उनको उनको आपको सब उनको देना चाहिए पोल्यूशन तो नितिन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम सभी लोग पोल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग की बातें हमारे बीच में है और आपने कहा कि 10 या 50 सालों के बाद जो चीजें होगी उसके लिए तो सोच सकते हैं कि आज का जो सिचुएशन है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये आपने बताया और काफ़ी चीज़ें हैं सरकार को और हमारे सभी जो अधिकारी हैं उन सभी को मिलकर इस काम को अच्छी तरह से करना चाहिए कहीं ना कहीं एक डिसीजन अच्छा लेना चाहिए और जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स की बात आपने कही उसको भी प्रमोट करना चाहिए जिससे कि पॉल्यूशन कम हो वॉइस कम हो और ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग किसी तरह रोक सके उसके ऊपर चिंतन होना चाहिए आपके जीवन में आपके प्रेरणा स्रोत्र कौन रहे जो आपको हमेशा अपने जीवन में मोटिवेशन देने के लिए कौन सबसे आगे रहे जिनका नाम आप लेना चाहेंगे मन में आया था कि चलो रोड सेफ्टी का करते हैं जी जी तो वो तो सीरियर थे उनके वजह से ये किया इसमें आगे और हमको तो भी अच्छा लगा कि बचानी चाहिए नहीं कर रहे तो ये तो बहुत ही अच्छा लगा नितिन जी आपसे बात करके और मैं कहूँगा जाते जाते आपको रेडियो के माध्यम से वेबसाइट द्वारा बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए एक मैसेज के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे बहुत अच्छी है और तो जी बहुत अच्छी बात आपने बताया की हम सभी लोग कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़े ये आपका कहना था चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और नितिन जी आप हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आए अपनी दिल की बातें हमारे साथ शेयर किया अपने बारे में बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सुना है रेडू मधुबन नाइनटी पॉइंट फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर आपके साथ होंगे तब तक, तक हमें दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुना है रेडु मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्किल रहो पशु मरा दस कुछ काम मर पशु मरा दस काज संवार अपने कदम की गति में क्या जा I don't know, Baba. जलै जैसे लकड़ी कपूला केस जलै जैसे घास कपूला अपने कर्म की गति में क्या जानू मैं क्या जानू वीर लब जा गए जम का ड में है ला गये अपने कर्म की गति मैं क्या जानू मैं क्या जानू